आज 12 अप्रैल दो हज़ार अठारह गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और विशेष तौर से आज मोहित पाटीदार पहले बार आए हैं और युवा हैं और फिर भी उनके अगर आध्यात्म में रुचि है कि प्रशंसनीय है उनका आज विशेष तौर से स्वागत और आते ही उन्होंने जो किताब में रुचि ली इंडियन फिलासॉफी वो बहुत प्रशंसनीय बना था क्योंकि तो इंडियन फिलॉसफी या भारतीय दर्शन क्या हमारे लिए गौरव की बात है कि भारतीय दर्शन विश्व का एकमात्र ऐसा दर्शन है जो पूर्णतः वैज्ञानिक आधारों पर टिका है और साथ ही साथ इसमें जो मूल तत्व हैं वो मूल तत्व किसी धर्म की सीमा में नहीं बांधे जा सकते वो तो समस्त धर्म की सीमाओं के बाहर हैं और आध्यात्म वहीं शुरू होता है जहां धर्म की सीमाएं समाप्त धर्म मनुष्य ने बनाए हैं क्योंकि धर्म की आवश्यकता तब पड़ती है जब मनुष्य सोशल होता है क्योंकि पहले जब आदिकाल में मनुष्य जंगलों में रहता था जंगलों की व्यवस्था थी जैसे आज जानवरों की जंगलों में व्यवस्था होती वैसी व्यवस्था मनुष्यों की थी लेकिन मनुष्य विषय विचारशील प्राणी था और उसे इस बात का एहसास हुआ कि हम इस धरती को बेहतर स्थान बना सकें हम आज जैसे रह रहे हैं इसमें एक ही वस्तु के लिए लड़ाई कर रहे हैं जो बलिशाली मात्र उसी को जीने का ज़्यादा अधिकार मिल रहा है उसी को खाने पीने और सुख भोगने का अधिकार मिल रहा है। जो कमज़ोर हैं वो पीछे छूट जाते हैं तो इन सब चीज़ों को देख के विचारशीलता जो मनुष्य में विकसित होने लगी तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो इंटेलिजेंस जो इसको हम प्रज्ञा बोलते हैं या विचारने और विश्लेषण करने की क्षमता उस आदिमानव में भी उतनी ही थी जितनी आज के किसी बड़े से बड़े वैज्ञानिक में भाषाओं की सीमाएँ थी उपलब्ध संसाधनों की सीमाएँ थीं लेकिन प्रज्ञा की कोई सीमा नहीं थी जैसे आज हम कह सकते हैं वो वैज्ञानिक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है जिसने आज इतनी बड़ी खोज करी या इतना बढ़िया थ्योरी दी लेकिन ये समझ लीजिए कि उस इंटेलिजेंस में और उस समय के आदि मानव के इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं थी तुलनात्मक तो रूप से हम कह सकते हैं कि वो भी उतने ही प्रज्ञावान थे अगर अधिक नहीं तो कम भी नहीं थे और उन्होंने ये वर्ल्ड ये सारी व्यवस्था शुरू की कि हमें एक व्यवस्था के अधीन जिए और उसे का नाम हुआ धर्म और धर्म की ऐसी व्यवस्था थी कि हम जो बात सामान्य मनुष्य समझाने से न समझे उसे भय से समझाया जाता था कि अगर तुम ऐसा ना करोगे तो ऐसा हो जाएगा लेकिन ये व्यवस्थाएँ मूलभूत व्यवस्थाएं थी ये अंतिम व्यवस्थाएं नहीं थीं इन व्यवस्थाओं में आरंभिक रूप से इन व्यवस्थाओं में आरंभिक रूप से जो व्यवस्थाएं समाज में डाली गई वे व्यवस्थाएँ मात्र मनुष्य को नियमों में बांधने के लिए थे। तदंतर जैसे मनुष्य का स्वभाव है मनुष्य का अहंकार है इसमें भिन्न भिन्न धर्मों का आविर्भाव होता चला लोगों ने अपने अपने छोटे छोटे गुट बना लिए कि हम इस तरह से आराधना करेंगे इन नियमों के अधीन चलेंगे वो नियम हमको पसंद नहीं हम इन नियमों के अधीन चलेंगे इस तरह से लोगों ने भिन्न भिन्न भिन धर्मों बना लिए लेकिन इन समस्त धर्मों के बीच में भी एक सनातनता थी जो हर धर्म की आत्मा थी हर धर्म का मूल भाव था और वो मूल भाव अगर हम किसी भी धर्म की स्टडी करें किसी भी धर्म का गहराई से चिंतन करें तो आप पाएंगे कि वो मूल भावना किसी भी धर्म में मरी नहीं हर धर्म में वो मूल भावना जिंदा है मनुष्य ने उनकी व्याख्याएं तोड़ मरोड़ कर अपने अनुकूल बना ली वो एक अलग मुद्दा है लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए अपने बल बताने के लिए या अपने अधिकार में लोगों को लेने के लिए कई गलत काम किए वो भी धर्म में घुस गए लेकिन फिर भी जो सनातनता थी इटर्निटी थी धर्म में वो बरकरार थी और उसी मूल तत्व का चिंतन हमें इस आश्रम में हम किसी भी एक विशेष धर्म का यहाँ पर अनुसंधान नहीं करते वरना तो हम किसी एक विशेष ग्रुप या किसी विशेष समूह के बारे में बात करते हैं वर हम बात करते हैं पूरे विश्व को एक इकाई के रूप में देखने के एक यूनिट के रूप में देखने के यानी जैसे कि एक कार सड़क पर चलती है तो कार तब है जब वो समस्त पुर्जे आपस में कॉपरेशन से काम करें कोऑर्डिनेशन से काम करें एक दूसरे का सहयोग करें अपना अपना हिस्सा हर पुर्जा ईमानदारी से अपना अपना हिस्सा वो ईमानदारी से करें तब एक चलते हुए कार सड़क पर दिखाई दे सकती है अन्यथा सब पुर्जों को अलग करने के बाद ये गुड़ किसी में भी नहीं मिलेगा और यही दृष्टि अगर हम विकसित कर पाते हैं कि अगर ब्रह्मांड हमको रहना है तो आपस में हमको अपना अपना काम अपने तय ईमानदारी से करना चाहिए। हम अगर लोगों पर नजर डालेंगे अरे वो जब नहीं करा तो मैं क्यों करूं? अगर टायर घिस गया गाड़ी का और ब्रेक सोचा मैं क्यों लगूं? टायर घिस गया तो मैं क्यों लगूं? जान दो तो गाड़ी को तो टकरा ना तो कहीं इस तरह की जो हम भावना से आज ग्रस्त हैं वो हमारी सिवाए मुक्त के कुछ भी हम अपने आप के पैरों पर बुला के हैं। अगर ब्रेक बोलेगा कि जब मैं क्यों लगू तो जब कार दुर्घटनाग्रस्त होगी तो ब्रेक के भी टुकड़े होना ऐसे ही हम अपने आप आपके इस ब्रह्मांड के इस संसार के टुकड़े ये यूनिवर्सल विजन या वैश्विक दृष्टिकोण यूनिवर्सल विजन का मतलब होता है एक वो नागरिक जो विश्व को एक इकाई की तरह देखता है यूनिट की तरह देखता है जैसा एक घर का स्वामी होता है घर के सब सदस्यों को एक इक इकाई की तरह देखता है कि ये मेरा घर है हर व्यक्ति को अपना अधिकार मिले हर व्यक्ति को भोजन मिले कपड़े मिले उसको बीमार हो तो उसकी दवाई मिले उसके बच्चों की एजुकेशन हो इस सब चीज़ों को जब वो देखता है तो वो एक परिवार का मुखिया कहलाता है ऐसे ही हम इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं और हमको भी इसी दृष्टिकोण को विकसित करना है कि इस ब्रह्मांड को कैसे हम बेहतर स्थान बनाए रख सकें ताकि उनमें जो निहित गलतियाँ छुप गई हैं जो व्यवस्था बनी थी उन व्यवस्थाओं में जो समस्याएँ खड़ी हो गई उन तो समस्याओं के ऊपर उठ के हम उन समस्याओं को देख सकें हम वो समस्याओं का कारण न बनें। ये तब संभव है जब हम विश्व को एक इकाई की तरह देख सकें एक बात दूसरी बात हमारे हृदय के अंदर प्रेम है जिसके हृदय में प्रेम नहीं है वो इस विश्व को कभी भी इकाई की तरह नहीं देख सकते जिसके हृदय में प्रेम नहीं है तो जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ अहंकार है। एक जहाँ उजाला नहीं है वहाँ अंधेरा दोनों चीज़ें एक साथ रह नहीं सकते अगर हम कहें कि हम बहुत अहंकारी व्यक्ति कहें कि हमारा हृदय बहुत प्रेम है संभव ही नहीं हम कहें कि कमरे में खूब उजाला है लेकिन हमको तो बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा है इसका मतलब उजाला नहीं है दोनों चीज़ें एक साथ संभव ही नहीं मनुष्य का अहंकार जो ईगो और साथ में मनुष्य के हृदय में प्रेम ये दोनों एक साथ एक ही हृदय में रह ही नहीं सकते संभव ही नहीं है क्योंकि जिस हृदय में अहंकार है उसमें प्रेम रह ही नहीं सकता क्योंकि प्रेम प्रकाश है और अहंकार अंधेरा है दोनों एक साथ में रहना संभव ही नहीं तो मनुष्य जब हृदय में प्रेम होगा तभी विश्व विश्व वी, विजन या यूनिवर्सल विजन विकसित कर सकता और उस यूनिवर्सल विजन में वो सब कुछ को अपना समझ सकता जैसे हमने कई बार अपनी बात करी कि अगर हम एक हाथ का कांटा दूसरा हाथ निकालता है तो कोई पुण्य नहीं लग जाता अपनी उंगली अपनी आँख में चली जाती तो कोई पाप नहीं लग जाता क्योंकि ये उंगली भी नहीं हूँ आँख में नहीं हूँ ये हाथ भी नहीं हो यह हाथ भी नहीं हो ऐसे ही जब हम विश्व को अपना हिस्सा समझेंगे उस समय एक विश्व दृष्टि विकसित होती है और उसी दृष्टि को विकसित करने का नाम है आत्मबोध सेल्फ रिलाइजेशन जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझते हैं तो मैं कौन हूँ तो फिर ये विश्व एक सूत्र में बंध जाता है क्योंकि मैं चेतन हूँ तुम भी चेतन हो तुम भी चेतन हो और हम सब चेतन हैं और एक ही चेतन अलग अलग चेतन में है एक बूंद दूसरी बूँद तीसरी बूंद जब हर बूंद आपस में चर्चा करती है और जब जान जाते है कि हम सब समुद्र हैं तुम भी समुद्र हो मैं भी समुद्र हूँ और हम सब समुद्र हैं वहीं से आएँ और वहीं पर जाएंगे चाहे यात्रा कितनी भी लंबी हो चाहे यात्रा लंबी हो चाहे छोटी लेकिन हमारा अंतिम गंतव्य वही है जहाँ से हम चले जाए एक छोटी सी बात हमको समझ में आती सुबह सुबह एक आदमी काम पर जाता है तो उसको दिनभर काम के बाद सीधे घर की याद आती चलो घर चलें जरा फ्रेश होंगे खाना खाएंगे आराम करेंगे क्योंकि घर वो जगह है जहाँ पर वो अंतिम रूप से विश्राम पाता है बाई डिफ़ॉल्ट वो तो घर पर रहना चाहता है बाहर कहीं भी जाएगा एक बच्चा बाहर पढ़ने जाएगा इंदौर पढ़ने जाएगा विदेश पढ़ने जाएगा लेकिन उसके हृदय में अपने घर के प्रति एक नॉस्टें होता सदा उसका स्मरण होता है कि मेरे को घर से ऐसे ही हमारा जो चेतन स्वभाव है उसका भी एक नॉस्टें है वो सदा उस महानों में मिलना चाहता है उस समुद्र में मिलना चाहता है जहाँ से वो चला हमारी आत्मा हमारी कॉन्शियसनेस हमारी चेतना उस परमेश्वर की चेतना से निकल के आई है एक यात्रा और वो उसी यात्रा के पूर्ण होने पर वापस उस महासमुद्र में मिलना चाहते हैं यह आत्मा का नॉस्टेल है आत्मा के घर की पहुंचने की तड़फ है वापस घर लौटने की ललक है और यही ललक संसार में प्रेम के नाम से जानी जाती है क्योंकि जब हम किसी और को देखते हैं और जब हम हमको हृदय में प्रेम उपजता है ये प्रेम क्यों उपजता है हम कहते हैं पुराने व्यक्ति को देखा और मेरे हृदय में उसके प्रेम आए बच्चों को देखा उसके लिए हृदय में प्रेम आ गया ममता आ गई क्यों आती है जो प्रेम आता है ममता आती है ये आकर्षण कैसा है आत्मा से आत्मा का आकर्षण ये कॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस का आकर्षण है हम देखते हैं अपने जैसा उस चेतना में भी वह, उस व्यक्ति में भी वही चेतना है जो मुझ में है इसलिए मुझे उससे आकर्षण होता है और मैं उसको अपने में मिला लेना चाहता हूँ ऐसे समस्त बूंदें आपस में मिलके उस वापस समुद्र में मिलना चाहती है ये हमारी इंटरनल चॉइस है यानी हमारी जो सनातन इच्छा है जब से हम घर से चले, जब से हम परमेश्वर से बिछड़े तब से हमारी एक सनातन इच्छा है कि हम वापस वहाँ पे सब जगह मिलके वापस वहीं चलें ये हमारी सनातन इच्छा है और यही इच्छा जब यहाँ पर हम प्रकट होती है। उन अहंकारों से मुक्त होकर प्रकट होती है तो प्रेम है। प्रेम तभी हो पाता है जब हम अपने वास्तविक स्वरूप समझते हैं यहाँ पर हमें हम पढ़ रहे ईश्वर प्रति ईश्वर प्रतिविज्ञा का मतलब होता है हमको अपने वास्तविक ईश्वर स्वरूप को पुनः पहचानना हम भूल चुके हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है अगर हम थोड़ा सा भी चिंतन करें कि इस जड़ शरीर में मांस से बना है चमड़ी से बना है हड्डी है इस वरक्त है इस जड़ शरीर में क्या है जो मीनिंगफुल काम करवाता है यानी जिसका कोई मतलब निकले कोई ऑर्डरलीनेस है इसके अंदर कोई एक नियम नियमबद्धता है जिसके द्वारा हम इस शरीर को चलाते हैं तो ये चलाने वाला है कौन कौन है जो शरीर को नियमबद्धता से चलाता है फिर इस शरीर में एक बड़ी अजीब सी बात है एक कुछ है जो स्वतंत्र है आप परमेश्वर को जब पहचानना है तो उसको पहचानने के लिए तार्किक रूप से हमको ये समझ में आना चाहिए कि अहम ब्रह्मास्मि कह देते हैं हम कि मैं परमेश्वर हूँ शिवो अहम अनल हक लेकिन हम उस सबको कहने के पहले हम ये भी तो जाने कि हम कैसे कह सकते हैं जब हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं कि मैं चेतन हूँ तभी हम ये कह सकते हैं कि मैं ईश्वर हूँ तो ईश्वर के क्या अभिलक्षण हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि मैं कह सकूँ कि मैं परमेश्वर हूँ मैं ईश्वर हूँ या मेरे भीतर इस जड़ को शरीर को चलाने वाला चेतन जो है वही परमेश्वर है उसमें सबसे बड़ा अभिलक्षण होता है सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो है स्वातंत्र फ्रीडम आप कभी भी नहीं कह सकते ये व्यक्ति कल क्या करेगा क्या आप दावे से कुछ कह सकते हो कि ये कल व्यक्ति क्या करेगा आपने लाख बोल दिया इन्होंने कल का टिकट ले लिया इन जाने का भी सब कर लिया एन वक्त तक कहते हैं नहीं जाऊँ आप क्या कर लो इसको बोलते हैं फ्रीडम फ्रीडम जड़ वस्तुओं का अभिलक्षण नहीं है फ्रीडम यानी स्वातंत्र मात्र चेतन का अभिलक्षण है एक चेतन ही है जो स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए एक पत्थर को एक विशिष्ट बल से फेंको तो आप कैलकुलेट करके बता सकते हो कि भैया इसका वजन इतना है यहाँ पर ग्रेविटी का मान इतना है आपने फोर्स इतना लगाया है इस दिशा में लगाया है तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप बता सकते हो कि एक किस जगह पे जाके गिर और ऐसे ही कैलकुलेशन से हमने मंगलयान में भेजा है चंद्रयान में भेजा है और सब सफलतापूर्वक क्योंकि हमारी जो मैथेमेटिकल कैलकुलेशन है वो बहुत एक्यूरेट होती है और हमारे प्रडिक्शन जड़ पदार्थों के बारे में बहुत एक्यूरेट होते हैं लेकिन विज्ञान में सिर्फ जड़ पदार्थ नहीं है इस ब्रह्मांड वगैरह में एक यूनिट मानते हैं तो क्या ये यूनिट मात्र जड़ पदार्थों से बनी जी नहीं इसमें जड़ पदार्थों से ज़्यादा महत्वपूर्ण चेतन पदार्थ तो जब विज्ञानिकों के प्रयोगों में अनिश्चितता आने लगी कि ऑब्जर्वेशन करने के बाद किसी निर्णय को तय किया जा सके ऑब्जर्वेशन करने से वो निर्णय पैदा होता है बात सुनने में अजीब सी लगती है हम अभी तक क्या समझते थे जो होता है वो हम देख रहे हैं हम दर्शक हैं हमने उसमें कोई हिस्सा नहीं लिया हम तो मात्र देख रहे थे कि जो प्रयोग हो रहा है उस प्रयोग का क्या परिणाम पैदा होता है हम मात्र देख रहे लेकिन सत्य यह है काश्मीर शैव दर्शन बोलता है कि तुम सतत अपनी क्रियाओं के द्वारा अपने संसार की रचना करते जा रहे काश्मीर शैव दर्शन बोलता है वैसे ही एक वैज्ञानिक था जर्मन श्रोड वो भी बोलता था कि हम सतत अपनी क्रियाओं के द्वारा एक अपने संसार का निर्माण करते चले जा रहे हैं और हम इस आध्यात्मिक की पढ़ाई या समझ के द्वारा उन्हीं अपनी ही क्रियाओं को वापस अध्ययन करते जा रहे हैं कि हमने क्या किया क्या बनाया इसको थोड़ा सा गहरे से समझें तो बहुत अच्छा समझ में आएगा कि हम क्या करते हैं उससे हमारा संसार विकसित होता है और हम जानने की शक्ति के द्वारा उसी संसार को वापस जानते हैं और हमारी जो कलेक्टिव एफोर्ट्स हैं यानी जो समग्रता से हमारी जो सामूहिक प्रयास से संसार में जो हम सब करते हैं उसके द्वारा हम एक संसार की और एक इतिहास की रचना करते चले जाते हैं जो आने वाली पीढ़ी हमारा अध्ययन करती आने वाला पीढ़ी अध्ययन करती कि क्या हुआ था जो हम संसार बना रहे हैं उस संसार का आने वाली पीढ़ी अध्ययन करती कि क्या संसार बना तो आज हम उसको बना रहे हैं जो आगे आने वाला अध्ययन करेगा हम वास्तव में क्रिएटर हैं ये दूसरा अभिलक्षण है हमारे आत्मा का कि हम क्रिएटर हैं हम निर्माता हैं निर्माता यानी रूप परिवर्तन करने वाले नहीं जैसे सीमेंट को मकान बना दिया और हम के मकान का निर्माता ये भी निर्माण है वरन निर्माण वो है जो अब तक नहीं था हम उसका निर्माण करने जो एग्जिस्टेंस में नहीं थी वो चीज़ को एग्जिस्टेंस में लाना जो अस्तित्व में नहीं थी उसको अस्तित्व प्रदान करना ये परमेश्वर का है। अभी तक एक कविता दुनिया में नहीं थी वो कविता हमने लिख दी ये क्या हुआ ये क्रिएशन नहीं हुआ तो और क्या हुआ ये रचना हुई ना जो एक कविता दुनिया में करोड़ों कवि हुए हैं लेकिन किसी ने नहीं लिखी वो आज हमने लिख दी तो क्या हुआ ये एक रचना हुआ ये एक यूनिक या अप्रतिम अद्वितीय रचना वो रचना परमेश्वर ही कर सकता है जो अब तक न है उसको अस्तित्व लाने का काम परमेश्वर ही कर सकता है तो हमारे भीतर परमेश्वर का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए हमारे पास एक है स्वतंत्र एक है रचनात्मकता या क्रिएटिविटी तीसरा है विमर्श मैं अपने आप को जानता हूँ जब मैं नहीं रहूँगा या, या मर जाऊँगा तो ये शरीर अपने आप को नहीं जानेगा लेकिन मैं अपने आप को जानता हूँ ये मैं कौन है जो अपने आप को जान रहा है अगर हम सोचें तो मैं वो चैतन्य है जो जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो छोटे छोटी बोधों के रूप में चेतन के महासागर के एक हिस्से के रूप में उस महानव के एक हिस्से के रूप में हम वो हैं जो इस ब्रह्मांड का सार है उस सार के भी सार एसेंस ऑफ एसेंस वो हम हैं हमारे भीतर है। उसमें स्वातंत्र है और मैं के रूप में मैं अपने आप को जानने की क्षमता है जिसको हम विमर्श शक्ति हैं हम विमर्श शक्ति के द्वारा तो जानते हैं कि मैं कौन हूँ मैं क्या कर रहा हूँ मेरे क्या कर्तव्य हैं क्या अधिकार हैं ये सब जानने के पीछे मेरा विमर्श जिम्मेदार है क्योंकि अगर मैं विमर्श न कर पाता तो फिर क्रियाएँ तो कंप्यूटर भी करता है रोबोट भी करता है लेकिन वो विमर्श नहीं कर सकता एक कंप्यूटर ये नहीं जानता कि मैं कंप्यूटर हूँ एक रोबोट ये नहीं जानता कि मैं रोबोट हूँ उसमें कितने भी आप प्रोग्राम डाल दो वह अपने आप को नहीं पहचान सकता उसमें चेतना नहीं डाली जा सकती अगली बात कि हम ज्ञान ले सकते हैं। अगर हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं तो उस क्रिएशन के बारे में ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। हमने अगर कुछ किया है तो हम जान भी सकते हैं कुछ लोगों ने और भी क्रिया करी है हम उसको जान सकते मैंने कार का निर्माण नहीं किया मैंने कार का विस्तार भी नहीं किया लेकिन मैं उस कार के पुर्जे पुर्जे को जानकार बन सकता हूँ मैंने किताब नहीं लिखी लेकिन मैं उस किताब को पढ़ के उस किताब का जानकार बन सकता हूँ कोई शास्त्र किसी लिखा ऋषि ने लेकिन मैं उसका प्राकांड पंडित बन सकता हूँ उसको समझ सकता हूँ मैंने मैथेमेटिक्स के फार्मूले पैदा नहीं करे लेकिन मैं मैथेमेटिशियन बन सकता हूँ तो उस ज्ञान को मैं प्राप्त कर सकता हूँ तो ज्ञान को प्राप्त करना भी परमेश्वर का अभिलक्षण जो क्रिएशन हुआ है उस क्रिएशन को वापस अपने ज्ञान में शामिल कर लें और उस ज्ञान के अनुसार पुनः क्रिया करने का अधिकार या उसकी क्षमता वो भी ईश्वर में होती कि जब मैं कोई ज्ञान प्राप्त कर लूँ तो उस ज्ञान के अनुकूल कार्य भी कर सकूँ अगर मैंने कार चलाते सीख ली तो मैं कार चला सकूँ मैंने अगर गणित के फॉर्मूला समझ में आ गया। तो लोगों को समझा सकूँ उसके अनुसार काम कर सकूँ उसके अनुसार मैं अपना घर के डिजाइन तैयार कर सकूँ उसके अनुसार बहुत सारे काम कर सकूँ यानी कि एक ज्ञान मात्र शुष्क उतना ही ज्ञान नहीं है उसमें और विकास की गुंजाइश भी है ये फिर क्रिएटिविटी का दूसरा या रचनात्मकता का अगला कदम अगर आप गणित पढ़ते हो और फिर बोलते हो कि मैंने गणित में अब रिसर्च करी ये नई चीज़ें याद करी या मैंने स्पेस साइंस पढ़ा अब तक ये चीज़ नहीं चलती थी मैंने एक नए तरह का इंजन डेवलप करा ये भी क्रिएटिविटी है जैसे कविता लिखना है वैसे ही रिसर्च है उसमें हम उन चीज़ों को पैदा करते हैं जो अब तक नहीं थी या उन आंकड़ों को डाटा को इकट्ठा करके हम नए आंकड़े पैदा करते हैं। नए अनुमान लगते तो परिकल्पना करना हाइपोथिस करना और भविष्य के प्रति हमारा एक प्रोजेक्शन तैयार करना कि आगे ऐसा हो सकता वो भी क्रिएटिविटी रचनात्मकता तो ये परमेश्वर के अभिलक्षण है एक समय था जब सदी में अनिश्वर बात का बोलबाला होने लगा कि तो संसार में कुछ भगवान भगवान नहीं है कोई ईश्वर नहीं है कोई अल्लाह नहीं है या जिस भी नाम से तुम पुकारना चाहो परमेश्वर को वो परमेश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है मात्र चेतन मन है और वो मन के क्षण स्पुलिंग ज्ञान प्राप्त करते हैं और अगले क्षण को ज्ञान देकर चले जाते हैं तो ऐसे ज्ञान क्षणों की या ज्ञान संतानों की श्रृंखला को जीवन का नाम दिया गया था ज्ञान संतान जिसे बाप पैदा होता है और अपना बेटा पैदा करता है और उसके बाद में अपना सारी संपत्ति और नाम उसको देकर चला जाता है मर जाता है और ऐसे ही उनका कहना था कि ज्ञान संतान पैदा होती है और वह अगले क्षण को अपना ज्ञान देकर चली जाती है और आगे बढ़ जाती लेकिन बहुत सूक्ष्मता से उत्पल देव जो आपसे तकरीबन 11-1100 साल से 1200 साल के बीच में हुआ उन्होंने ईश्वर विज्ञान नामक शास्त्र लिखा जिससे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं जबकि कुछ लोग नए जोड़ते तो हम वो बातें फिर से कर लेते हैं कि वो कौन है जो आपने स्वयं के अस्तित्व तो को नकारेगा कौन कहेगा कि मैं नहीं हूँ और अगर तुम बोलोगे कि मैं नहीं हूँ तो भी तुम तो यही बोलोगे कि मैं हूँ क्योंकि फिर बोल पड़ रहा है तुम्हारा नहीं हो तो तुम बोलते हो मैं हूँ तो भी यही बोलते हो कि मैं हूँ और जब तुम, हो तुम, तुम बोलते हो मैं नहीं हूँ तो भी बोलते हो कि मैं हूँ क्योंकि तुम जब बोलते हो कि मैं नहीं हूँ तो भी तो आप बोल ही रहे हो ना आप ना होते तो फिर बोलते ही कैसे आप जैसे कहोगे परमेश्वर नहीं है उसी क्षण तुम कहते हो कि परमेश्वर है इसलिए उत्पलदेव कहते हैं कि इस प्रकार की किताब लिखना मूर्खता है मुझे इस किताब को लिखना ही नहीं पड़ता लेकिन माया के अंधे माया के आवरण से झपे हुए संसार के लोग आज जिनको ईश्वर अपना स्वयं का स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा है ये संसार की जो पूरी झांकी है चल फिर रही है इसको अगर हम देखें तो क्या हमको आश्चर्य नहीं होता हम जादूगरी पर आश्चर्य करते हैं और उसने ऐसा कर्तव्य दिखा दिया है ना हाथ के हाथ में रुमाल गायब कर दिया इन चीज़ों पर आश्चर्य करते हैं क्या आश्चर्य नहीं होता कि सुबह सुबह पुल खिल जाता है सुबह सुबह मौसम इतना सुंदर हो जाता है सुबह सुबह इतनी बढ़िया चिड़ियाँ चह हैं समय पर मौसम आ जाता है सूर्य ग्रहण लग जाता है चंद्र ग्रहण आ जाता है सूर्य की और चंद्रमा की कलाएँ दिखाई देती हैं तो क्या ये चीज़ें आश्चर्य का विषय नहीं है अगर हम बाहर निकलें तो सभी चीजें आश्चर्य का ही विषय है अगर हम किसी लोगों को देखें कि किस तरह से लोग एक दूसरे से व्यवहार करते हैं कैसे लोग प्रेम करते हैं क्या आश्चर्य की बात नहीं है अगर हम देखें संसार में किस तरीके से बच्चा बनता है बच्चा पैदा हो जाता है क्या हम आश्चर्य नहीं होता कितनी बड़ी बातें हैं एक हमारे लीवर के अंदर इतनी इतनी सारी केमिकल रिएक्शन्स होती हैं या रासायनिक प्रतिक्रियाएँ होती हैं कि जिसके लिए आप अंदाज नहीं लग सकते एक लाख से ज़्यादा केमिकल उसमें बनते हैं और नष्ट होते हैं एक लाख से ज़्यादा इसके लिए अगर हमें फैक्ट्री लगाए ना तो पाँच किलोमीटर पर भी फैक्ट्री लगती है और जिसको आप एक जरा से लीवर के अंदर समेट दिया गया क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है ये समस्त तो आश्चर्य है और जो ये आश्चर्य करने की निगाह विकसित कर लेता है वही मोहब्बत कर सकते ऋषि कहते हैं कि आश्चर्य और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं अगर आप आश्चर्य नहीं कर सकते इसमें कौन सी बड़ी बात है वो आदमी मोहब्बत कभी कर नहीं सकते प्यार करने वाला हर चीज़ को छोटे से बच्चा आकर एक चित्र में बना देता है तो उसको प्रेम और आश्चर्य से देखता है कि अरे वाह क्या रचना है चार साल का बच्चा और कितना सुंदर चित्र बना दिया लेकिन हम अपने अहंकार में किसी भी रचना की तारीफ नहीं कर पाते उस पर आश्चर्य नहीं कर पाते उस आनंद नहीं प्रदर्शित कर पाते किसी ने खूब सुंदर छोटा सा मकान बनाया तो हाँ हाँ इससे बड़ा मकान तो हमने बहुत देखे हैं इससे बड़ा तो हमारा है लेकिन ये अहंकार आपको प्रेम से सदा दूर रखता और प्रेम वो होता है जहाँ पर आप किसी की भी छोटे से छोटे सफलता छोटा सा सौंदर्य छोटी सी वाटिका हर चीज़ आपको आश्चर्य में डाल देती और वही आश्चर्य परमेश्वर के करीब ले जाते तो आश्चर्य और मोहब्बत दोनों एक सिक्के के दो पहन इसलिए काश्मीर शिवदर्शी में जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है शिवसूत्र वो कहता है विस्मय योग भूमि का जो योगी है वो सदा विस्मय की अवस्था में रहता है वो सतत विस्मय की अवस्था में सोता भी विस्मय में है जागता भी विस्मय में सुबह उठता है तो विस्मय से भर जाता है अरे वाह फिर जीता हो गया मैं तो रात को पता नहीं चला जाता फिर जी गया फिर नया दिन मिल गया मुझे फिर एक पारी खेलने को मिल गया फिर आज का दिन मेरे सामने वो हमेशा प्रसन्नता और आश्चर्य से भरा होता है और यह प्रसन्नता मिश्रित आश्चर्य ही जीवन में आध्यात्म की आधार जब हम अपनी प्रसन्नता और आश्चर्य को छोड़ देंगे तो हम खूसट बन जाएंगे उस समय में जिंदगी का रस खत्म हो गया ना हमको परमेश्वर मिलेगा ना संसार संसार में कोई हमको प्रेम नहीं करेगा और ना हम संसार को प्रेम कर पाएंगे ना ईश्वर को प्रेम कर पाएंगे न ईश्वर की इतनी सुंदर रचना को प्रेम कर पाएंगे उस संसार को प्रेम करना है तो हमारे हृदय के अंदर ये आश्चर्य को कभी खोने न दें और विस्मय को कभी हमसे दूर न होने दें तो परमेश्वर को समझना है उसी का नाम है ईश्वर प्रतिविज्ञा तो हमने पिछले कुछ हफ्तों में क्या देखा था ये देखा था कि अनिश्वरवादियों ने कुछ तर्क रखे थे जैसे एक तो बताया कि ज्ञान संदानों के द्वारा थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलता और वो ज्ञान लेके मन मर जाता है और नया मन पैदा हो जाता है और इसी प्रकार की वो बातें कहते थे कि भाई जब ज्ञान से मन से ही काम चल जाता है तो आत्मा की अवधारणा की भी क्या आवश्यकता लेकिन ये कहते हैं उत्पल देव कि जब तक आत्मा की एक अवधारणा न होगी तब तक हम कई बातों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते संसार एक सुव्यवस्थित रूप से चलता है मैं कहता हूँ कि भैया मैं डॉक्टर हूँ मेरे को 30 बरस का अनुभव है इसका मतलब क्या है ये 30 बरस के अनुभव में क्या हुआ इन 30 वर्षों में मैंने कई ठोकरें खाई कई गलतियाँ कही गलतिया, कई अच्छे काम करे कई बुरे काम करे कई लोगों ने मुझे कई तरह के बातें करी सुनी सुनाई मैंने कितने ही अपने अनुभव हर अनुभव अपने आप में सीमित था जैसे मैंने एक दवाई खाई चुपचाप वो लगी मुझे कड़वी अब आपको क्या मालूम कि आपने किसी ने दवाई खाई या आपको कैसी लगी या उस दवाई का क्या प्रभाव पड़ा ये मेरे मेरा ज्ञान नहीं जानता तो ज्ञान अपने आप में सीमित होता है कोई तो दूसरा उस ज्ञान को पकड़ के नहीं ले सकता अगर आपको कार चलाते आती है तो मैं आपको देख के कार चलाते नहीं सीख सकता मेरा ज्ञान मेरा ज्ञान है आपका ज्ञान आपका ज्ञान है हर व्यक्ति को ज्ञान अपने तय ही प्राप्त करना पड़ता है उस ज्ञान को देख कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता तो फिर अपने आप के भी पुराने ज्ञान को आप नए ज्ञान में नहीं डाल सकते कि मैंने अगर एक मटकी देखी तो वो ज्ञान से तो वो जन होगी क्षण भर में मटकी देखी और मैं आगे निकल गया हो सकता है बीस साल तक मेरे को ध्यान में रहो वो मटकी जब याद करो मटकी मतलब तो वो मटकी तो वो थी यार क्या देखी थी तो वो चीज़ कहाँ से संभव है अगर एक देखने वाला जिसकी सत्ता तब भी थी जब मटकी सामने थी और आज भी है ऐसी सनातन सत्ता जब तक कंटिन्यूसली अवेलेबल नहीं है तब तक यह स्मरण कैसे संभव स्मृति तभी संभव है जब देखने वाला और स्मरण करने वाला दोनों एक ही है लेकिन ये एक सत्ता तभी हो सकती है जब एक सततता निरंतरता बनी हो तब से अब तक में जब वो एक घटना घटी थी और आज मैं उस घटना का स्मरण करता हूँ तो उन दोनों के बीच में कुछ एक तार है जो जुड़ा होना चाहिए बिना जुड़ाव के संसार में कुछ भी नहीं है पहले न्यूटन ने बोला था कि पृथ्वी को सूर्य आकर्षित करता है वो घूमती है तो आपके अंदरिक बल से वो बाहर की तरफ जाना चाहती है सूर्य उसको आकर्षित करता है अंदर की तरफ रहना चाहती है और दोनों में बैलेंस है इसलिए वो सूर्य के आसपास घूमती चली जाती है बात सबको समझ में आ गया, गले उतर गए, हमने उस पर कैलकुलेशन करी और सारे दुनिया भर के हमने खगोल शास्त्र लिख डाला लेकिन अभी एक सदी पहले लोगों ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया ये आकर्षण शक्ति यहाँ से वहां तक गई कैसे ये सूर्य की आकर्ष शक्ति पृथ्वी तक इतनी आठ करोड़ किलोमीटर जा के आई कैसे इतनी दूर तक वो प्रबल आकर्षण कैसे इफेक्टिव हुआ जैसे मैं अगर यहाँ से पत्थर मारू किसी को तो वहां तक जाएगा तो बीच में एक मीडियम तो चाहिए ना जिसके द्वारा ये पत्थर यहाँ से वहां तक गया तो क्या कुछ ऐसा तार है जो यहाँ से पृथ्वी से सूर्य तक जुड़ा हुआ है क्या इतनी दूर से जब से 400 500 साल पुराना निकला हुआ प्रकाश हमारे धरती पर आता है 500 प्रकाश वर्ष दूर एक तारा आज फूटता है हमको लगता है आज फूटा हो साल पहले फूटा था और हमको आज दिखाई दे रहा है तो ये कैसे हुआ उसके बीच में क्या मीडियम है क्या माध्यम है क्या दोनों के बीच में कोई जोड़ है जो हमको इतनी दूरियों पर भी जोड़ के रखे हुए हैं अब विज्ञानिक जानते भी हैं मानते भी हैं समझते भी हैं कि जो अंतरिक्ष है इसके अपने गुणधर्म है स्पेस नथिंग, नथिंग का नाम नहीं है अंतरिक्ष नथिंग का नाम नहीं है अंतरिक्ष अन्यथा हम क्या कहते हैं अंतरिक्ष मतलब कुछ भी नहीं जहाँ वात है निर्वात है जब वात है वहाँ वायु है जो निर्वात है वहाँ वायु भी नहीं है और उसके बाद में हम कहते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं वो वैक्यूम है वैक्यूम क्या अवधारणा पहले ऐसी थी कि वहाँ कुछ भी नहीं लेकिन आज वैक्यूम क्या अवधारणा दूसरी आज हम जानते हैं कि वो वैक्यूम अपने आप में उसकी विधायक सत्ता है पॉजिटिव एग्जिस्टेंस है और ये बात सबसे पहले आश्चर्य लगता है कि वृद्धारण्य उपनिषद में मैत्री और याज्ञवल्के के संवाद में प्रकट हुई कि स्पेस के अपने इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और स्पेस के अपने इंग्रेडिएंट हैं यानी है कि उनकी इकाइयां हैं जिनके द्वारा ये स्पेस अंतरिक्ष बना हुआ है अंतरिक्ष कोई नेगेटिव या शून्य चीज़ नहीं है बल्कि एक पॉजिटिव एग्जिस्टेंट मटेरियल है और ये बात फिर खूब विचारने के बाद कि कैसे यहाँ से वहाँ तक आकर्षण शक्ति प्रबल आकर्षण शक्ति एक दूसरे को प्रभावित करती है ये सोचते सोचते इसकी थ्योरी आइंस्टीन ने जब उसने बताया कि अंतरिक्ष एक तनी हुई चादर की तरह काम करता है, जिसमें बल भी आता है गांठ भी आती है ऐठन भी आती है तनी हुई चादर के ऊपर बहुत भारी वजन रख दो तो वो ऐसा अंदर दब जाएगा कि अपने ही वजन